आप अजन्मा अप्रमेय और शिव शब्द से वाच्य हैं आप ही सत्य हैं आपको नमस्कार है किसी समय भगवान शिव ने अपनी प्रकृति को इस भाव से देखा कि यह मेरी संपत्ति है उसी समय वे एक से अनेक हो गए विश्व रूप में प्रकट हो गए वास्तव में उनका प्रभाव अतरक और अचिंत्य है भगवान शिव की प्रिया शिवा देवी भी नित्य हैं भाव भगवान शंकर उनमें उनका भाव हार्दिक अनुराग पूर्ण रूप से बढ़ा हुआ है वे इस भव संसार के उत्पत्ति में स्वयं कारण हैं तथा सर्व कारण महेश्वर के आश्रित हैं शिवा समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न और विश्व विधाता शिव की विलक्षण शक्ति हैं संसार की उत्पत्ति स्थिति अन्न की वृद्धि तथा लय यह सनातन भाव जहां होते रहते हैं वह एकमात्र पार्वती देवी का ही स्वरूप है वे भगवान शंकर की प्राणवल्लभा हैं उनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है समस्त जीव जिनके लिए अन्नदान देते और तपस्या करते हैं वे जगत जननी माता पार्वती ही हैं उनकी उत्तम कीर्ति बहुत बड़ी है वे शिव की प्रियतमा इंद्र भी जिनकी कृपा दृष्ट चाहते हैं जिनका नाम लेने से मंगल की प्राप्ति होती है जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो इसे निर्मल बनाती हैं वे भगवती उमा ही हैं उनका रूप सदा चंद्रमा के समान ही मनोरम है जिनके प्रसाद से ब्रह्मा आदि चराचर जीवों की बुद्धि नेत्र चेतना और मन में सदा सुख की प्राप्ति होती है वे जगत गुरु शिव की सुंदरी शक्ति शिवा वाणी की अधिश्वरी हैं आज ब्रह्मा जी का भी मन मलीन हो रहा है फिर अन्य जीवों की तो बात ही क्या यह सोचकर जगन माता उमा ने अनेक उपायों से संपूर्ण जगत को पवित्र करने के लिए गंगा का अवतार धारण किया है श्रुतियों को देखकर तथा सब प्रमाणों से भगवान शंकर के प्रभुता पर विश्वास करके लोग जो धर्मों का अनुष्ठान करते और उनके फलस्वरूप जो उत्तम भोग भोगते हैं यह भगवान सदाशिव की ही विभूति है वैदिक अथवा लौकिक कार्य क्रिया कारक और साधनों का जो सबसे उत्तम एवं प्रिय साध्य है वह अनादि कर्ता शिव की प्राप्ति ही है जो सर्व श्रेष्ठ ब्रह्म परप्रधान सार्वभूत और उपासना के योग्य है जिसका ध्यान तथा जिसकी प्राप्ति करके श्रेष्ठ योगी पुरुष मुक्त हो जाते पुनः संसार में जन्म नहीं लेते वे भगवान उमापति ही मोक्ष हैं माता पार्वती भगवान शंकर जगत का कल्याण करने के लिए जैसे-जैसे अपार मायामय रूप धारण करते हैं वैसे ही वैसे तुम भी उनके योग्य रूप धारण करती हो इस प्रकार तुम में पातिव्रत्य जागृत रहता है गौतम जी की किस इस स्तुति करने पर विश भंगित ध्वजा वाले साक्षात भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और प्रसन्न होकर बोले तुम गौतम तुम्हारी भक्ति स्तुति तथा उत्तम व्रत से मैं बहुत संतुष्ट हूं मांगो तुम्हें क्या दूं जो वस्तु देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो वह भी तुम मांग सकते हो महाशि गौतम ने कहा जगदीश्वर समस्त लोगों को पवित्र करने वाली इन पावन देवी को जो आपकी जटा में स्थित और आपको परम प्रिय हैं ब्रह्मगिरि पर छोड़ दीजिए यह समुद्र में मिलने तक सबके लिए तीर्थ रूप होकर रहें इनमें स्नान करने मात्र से मन वाणी और शरीर द्वारा किए हुए ब्रह्महत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाएं चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण अयना आरंभ विषुव योग संक्रांति तथा बैधृति योग आने पर अन्य पूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है वह इनके स्मरण मात्र से ही प्राप्त हो जाए यह समुद्र में पहुंचने तक जहां-जहां जाएं वहां-वहां आप अवश्य रहें यह श्रेष्ठ वर मुझे प्राप्त हो तथा इनके तट से 1 योजन से लेकर 10 योजन तक की दूरी के भीतर आए हुए महापातक के मनुष्य भी यदि स्नान किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो वे भी मुक्त के भागी हों ब्रह्मा जी कहते हैं गौतम की यह बात सुनकर भगवान शंकर बोले इससे बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ न तो हुआ है ना होगा यह बात सत्य है सत्य है सत्य है और वेद में भी निश्चित की गई है कि गौतमी गंगा गोदावरी सब तीर्थों से अधिक पवित्र हैं यूं कहकर वे अंतरधान हो गए लोक पूजित भगवान शिव के चले जाने पर गौतम ने उनकी आज्ञा से जटा सहित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी को साथ ले देवताओं से घिरकर ब्रह्मगिरि में प्रवेश किया उस समय महाभाग महर्षि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय भी आनंद मग्न होकर जय जयकार करते हुए ब्रह्मर्षि गौतम की प्रशंसा करने लगे पवित्र एवं संयत चित्त वाले गौतम ने जटा को ब्रह्मगिरि के शिखर पर रखा और भगवान शंकर का स्मरण करते हुए गंगा जी से हाथ जोड़कर कहा तीन नेत्रों वाले भगवान शिव की जटा से प्रकट हुई माता गंगा तुम सब अविष्टों को देने वाली और शांत हो मेरा अपराध क्षमा करो और सुखपूर्वक यहां से प्रवाहित होकर जगत का कल्याण करो देवी मैंने तीनों लोकों का उपकार करने के लिए तुम्हारी याचना की है और भगवान शंकर ने भी इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए तुम्हें दिया है अतः हमारा यह मनोरथ असफल नहीं होना चाहिए गौतम का यह वचन सुनकर भगवती गंगा ने उसे स्वीकार किया और अपने आप को तीन स्वरूपों में विभक्त करके स्वर्ग लोक मृत्यु लोक एवं रसातल में फैल गईं स्वर्ग लोक में उनके चार रूप हुए मृत्यु लोक में वे सात धाराओं में बहने लगी और रसातल में भी उनकी चार धाराएं हुई हैं इस प्रकार एक ही गंगा के 15 आकार हो गए गंगा देवी सर्वत्र हैं सर्वभूतस रूपा हैं सब पापों का नाश करने वाली तथा संपूर्ण अधिष्ट वस्तुओं को देने वाली हैं वेदों में सदा उन्हीं के यश का गान किया जाता है जिनकी बुद्धि अज्ञान से मोहित है वे मृत्युलोक के निवासी समझते हैं कि गंगा केवल मृत्युलोक में ही है पाताल अथवा स्वर्ग में नहीं है भगवती गंगा जहां तक पहुंचकर सागर में मिली हैं वहां से वे देवमई मानी गई हैं महल से गौतम के छोड़ने पर वे पूर्व समुद्र की ओर चली गईं उस समय देवर्षियों द्वारा सेवित कल्याणमई जगन्माता गंगा के मुनि श्रेष्ठ गौतम ने परिक्रमा की इसके बाद उन्होंने देवेश्वर भगवान त्रयंबक का पूजन किया उनके स्मरण करते ही करुणासिंधु भगवान शिव वहां प्रकट हो गए पूजा करके महर्षि गौतम ने कहा देव देव महेश्वर आप संपूर्ण लोगों के हित के लिए मुझे इस तीर्थ में स्नान करने की विधि बताइए भगवान शिव बोले महर्षि गोदावरी में स्नान करने की संपूर्ण विधि सुनो पहले नंदीमुख श्राद्ध करके शरीर की शुद्धि करें फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनसे स्नान करने की आज्ञा लें तदनंतर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए जाएं उस समय पतित मनुष्यों के साथ वार्तालाप न करें जिसके हाथ पैर और मन भली भांति संयम में रहते हैं वही तीर्थ का पूरा फल पाता है भाव दोष दुर्भावना का परित्याग करके अपने धर्म में स्थिर रहें और थके-मादे पीड़ित मनुष्यों की सेवा करते हुए उन्हें यथा योग्य अन्न दें जिनके पास कुछ नहीं है ऐसे साधुओं को वस्त्र और कंबल दें भगवान विष्णु की तथा गंगा जी के प्रकट होने की दिव्य कथा सुने इस विधि से यात्रा करने वाला मनुष्य तीर्थ के उत्तम फल का भागी होता है गौतम गोदावरी नदी में दो-दो हाथ भूमि पर तीर्थ होंगे उनमें मैं स्वयं सर्वत्र रहकर सबकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करता रहूंगा सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा अमरकंटक पर्वत पर अधिक उत्तम मानी गई हैं यमुना का विशेष महत्व उस स्थान पर है जहां वे गंगा से मिलती हैं सरस्वती नदी प्रभास तीर्थ में श्रेष्ठ बताई गई हैं